श्री मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनऊन सहम करवा तेजशिनाधी समस्तु मिशा ओ शि शां शि चलिए जी आपका आ, योग दर्शन पाठ में स्वागत है भगवान की कृपा से हमने रूपे इसको पढ़ लिया तो अच्छा मेरी आवाज मुझे क्यों वापस आ रही है वहां पर भी आप म्यूट कर सकते हैं, हैं। फोन में अच्छा फोन में भी म्यूट सिस्टम है देखिए फोन में म्यूट सिस्टम है ना म्यूट लिखा होगा एम यू टी लिख नहीं रहा है अभी अच्छा कोई बात नहीं चलिए मेरी आवाज़ मुझे ही आ रही है मुझे तो ना म्यूट नहीं है इसमें भी जो है ना स्पीकर होता है स्पीकर के बाद में म्यूट है हमारे पास जो है देड़, देड़. है, क्या अच्छा मैं देखता हूँ अब देख तो स्पीकर ऑन है हेलो स्पीकर अभी ऑन है हाँ जी और स्पीकर ऑन के बगल में ही होगा म्यूट हाँ हेलो है। हाँ, अब ठीक है हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मेरी आवाज आ रही होगी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा या जब आपको पूछना होगा तो आप फिर खोल दिया कीजिएगा तो स्वरूपे में बता दिया था की तद विषय चेत बुद्धि ये अवतरणिका था कि जब चित्त की वृत्तिया निरोध हो जाती हैं सभी वृत्तियां जब निरोध हो जाती है विषय तो उस अवस्था वाले चित्त में निरोधावस्था वाले चित्त में विषय का अभाव हो गया विषय का अभाव होने से बुद्धि को बोध करने वाला जो आत्मा है उस समय जब विषयों का जब अभाव हो जाता है तो उस समय आत्मा केवल बुद्धि का बोध करता है बुद्धि का बोध करता है बुद्धि को जानता है क्योंकि वृत्ति तो समाप्त हो गई वृत्ति का बोध नहीं करता क्योंकि वृत्ति योग की वृत्ति निरोध हो गया तो क्या केवल बच गया बुद्धि वह बुद्धि को आत्मा तो मुख्य रूप से तत्वतः तो वस्तुतः तो यह है कि वह बुद्धि का ही बोध करता है और बुद्धि में जो वृत्तियां होती है उस फिर उस फिर वृत्ति का बोध करता वैसे ही बोध मतलब वैसे ही वृत्तियां आत्मा में होती है तो इसलिए तो जब विषयों का अभाव हो गया तो केवल बुद्धि का बोध करने वाला है आत्मा तो वह जो आत्मा रूपी जो पुरुष है उसका क्या स्वभाव हो जाता है किम स्वभाव है थी? तो कहा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम मने तस्मिन काले तदा क्या है जी तस्मिन काले उस समय अर्थात जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है तब द्रष्टु मने जीवात्मा के जीवात्मा का तो जीवात्मा का स्वरूपे अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है जीवात्मा का जो अपना स्वरूप है जीवात्मा का अपना स्वरूप क्या है जीवात्मा का अपना स्वरूप है अपरिणामिनी अप्रति संक्रमा दर्शित बया विषया शुद्धार अनंता अनंत ये उसका अपना स्वरूप है कि वह अपरिणामिनी है उसमें कभी कोई परिणाम नहीं होता और अप्रतिसंक्रमा है उसमें प्र, वह प्रतिसंक्रमा से रहित है उस समय जब ही ए, ए, क्या बोलते हैं चित्त की वृत्ति निरुद्ध हुई तो उस समय तो बुद्धि का बोध कर रहा होता है बुद्धि में तो परिवर्तन हो रहा होता है क्योंकि वह बुद्धि जो है आ, कभी जैसे मान लीजिए कि जब चित्त की वृत्ति निरोध नहीं होती है तो जब हम विस्था रहते हैं जब हम सामान्य व्यवहार काल में रहते हैं तो व्यवहार काल में क्या होता है बुद्धि में आपको ज्ञान हुआ टेबल का आप जिस पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो वो ज्ञान हुआ हूँ तो ज्ञान होने से फिर उसी उस बुद्धि को देख रहा होता आत्मा तो उसमें जो बुद्धि में ज्ञान हुआ बुद्धि में वृत्ति आई तो वही वृत्ति जो है फिर पुरुष में आ जाता है ज्ञान वही ज्ञान पुरुष में भी आ जाता है तो इस तरीके का वह हो रहा होता है परंतु जब ही जो है वह वृत्तियां निरुद्ध हुई तो दृष्टा का जो अपना स्वरूप है कि अप्रतिसंक्रमा मने यह बुद्धि तो प्रति संक्रमा है बुद्धि क्या है जी संक्रमा का अर्थ होता है संचरण मने संक्रमण जैसे संक्रमण रोग संक्रमण किसी को रोग हुआ का मतलब क्या हुआ एक वस्तु को दूसरे वस्तु में चला जाना यह संक्रमण है ना जी एक वस्तु का दूसरे वस्तु में चला जाना एक रोग का दूसरे में प्रवेश हो जाना यह संक्रमण है तो ऐसे ही संक्रमा, संक्रमण संक्रमण का एक ही है एक ही मतलब हुआ तो बुद्धि के अंदर जो बुद्धि के अंदर जो वृत्तियां आई किसी चीज को देख करके किसी वस्तु इत्यादि को देख करके जो वृत्ति आई जो ज्ञान आया अब उस ज्ञान का संक्रमण होता है आत्मा में उसमें चला गया उसमें भी चला जाता है उसमें चला गया तो वो तो संक्रमा हुआ और प्रति संक्रमा का मतलब होता है कि वह बुद्धि में जो वस्तु का ज्ञान हुआ वह बुद्धि उसी आकार का बन जाता है माने वैसे ही वह हो जाता है तो उस तदाकार हो जाता है फिर तदाकार जो हो गया वो तो तदाकार हुआ वो तदाकार जो हुआ उसी का जो बोध कर रहा है उसी आकार का बोध कर रहा है तो प्रति हो गया और अप्रतिसंक्रमा होता है कि वास्तव में आत्मा के अंदर जो तदाकार बुद्धि का जो आकार है ज्ञान का जो आकार है घड, घड़ा बुद्धि ने देखा आत्मा बुद्धि के द्वारा घड़ा को धोखा तो बुद्धि घड़ा की आकार का ज्ञान हो गया तो वह वैसे ही आत्मा का भी हो गया परंतु जब वह चित्त की वृत्ति का निरोध कर देता है तब तो उस आकार का नहीं होता तो वह अप्रतिसंक्रमण है केवल वह बुद्धि का ही ज्ञान कर रहा होता है उसमें फिर परिवर्तन नहीं होता बुद्धि में जैसे अलग अलग चीज में का परिवर्तन होता रहता जैसे-जैसे वृत्ति आई वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होने लग गया परंतु जब बुद्धि में से वृत्ति समाप्त हो गई सर्वृत्ति निरोध हेतु जब वृत्तियां समाप्त हो गई सभी वृत्तियों का जब निरोध हो गया तो केवल मात्र बुद्धि रह गया उसके सामने आत्मा के पास तो वह बुद्धि का बोध कर रहा है तो केवल उसमें माने उसमें परिणाम नहीं हो रहा वह परिणामी नहीं है वो परिणाम स्वरूप नहीं है जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तो आत्मा समझता है कि मैं तो अपरिणामी हूं तो वह जो अपरिणामी है अप्रतिसंक्रमा है वह जो दर्शित विषय है उसके लिए संसार के चीज बुद्धि के द्वारा दिखाया जाता है तो ये शुद्ध है अनंत है तो उस स्वरूप में वह अवस्थान प्रतिष्ठित हो जाता है जैसे कि कैवल्य में होता है जैसे कि कैवल्य कह रहे हैं स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम उस समय तो स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है आत्मा की दृष्टा की चिति शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है यथा कैवल्य जैसे वाल्ये में होती है तो ये है परंतु महाराज दूसरा भी इसका कि जीवात्मा की परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है अवस्थान होता है जीवात्मा परमात्मा अपने स्वरूप का भी तो दर्शन करता ही करता है और परमात्मा के स्वरूप का भी दर्शन करता है नहीं जी ये ऋषि दयानंद जी आप यदि ओ, उसका जो मैंने इसको जो पढ़ेंगे Um, क्या कहते हैं कि राजवीर शास्त्री जी का तो वहां पर कह रहे हैं वहां पर ऋषि जी कह रहे हैं कि जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है माने जब आत्मा वृत्ति जो है बाहर के व्यवहारों से हटाकर के स्थिर की जाती है तब कहा पर स्थिर होती है तो इसका उत्तर यह है कि पदा द्रष्टु जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं तब वह जिस ओर नीचा होता है उस ओर चल के कहीं स्थिर हो जाता है इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है समझ गया जी तो यहाँ पर परमेश्वर पर अर्थ किया कि परमेश्वर में स्थिर हो जाती है कि अर्थवृत्ति जब ही बाहर के व्यवहारों से हट गया वृत्ति मन ज्ञान वृत्ति मन ज्ञान मन का जो ये तो बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है तब जो है वह परमात्मा में जाकर के स्थिर हो जाती है तो वहां पर परमात्मा पर कर अर्थ है, समझ गए अब उसके आगे है कुछ पूछना है नहीं पूछना है आपकी आवाज नहीं आ रही चले नहीं पूछना तो मैं समझ गया आपके चेहरे से समझ गया अब हाँ, तो आवाज हाँ आवाज आ रही है बंद कर देता हूँ दोबारा से नहीं अभी हाँ, तो अभी पूछना नहीं है ना हाँ ठीक है तो अब ये है आगे है आगे ये जो कह रहे हैं अब आगे आपको पढ़ना पड़ेगा आगे पढ़िए आप मीट खोल लीजिए मीट जो आपने किया था उसको खोल लीजिए ठीक ठीक ठीक है कर है हाँ, हाँ जी, अब जी जी आप आप आगे चलिए तो अब चौथा पढ़ो या पांचवा पढ़ो दोबारा से अब? चौथा चौथा चौथा अच्छा क्योंकि इसको शुरू हाँ, तो कर दिया था पिछली बार मगर आप पढ़ता दोबारा से हाँ फिर, फिर मित्र मित्र हाँ, हाँ ये आगे जो है देखे इसको नहीं अच्छा बोता हूँ तरन कैसे करता हूँ तू सती तथापि भवंती न तथा कथम तरी तरी रुके देखिए चित्ते तु सती ये पूरा नहीं पढ़ाया था आपको चित्ते तु सती चित्त विथान अवस्था में होती है वने वित्थान विथान का मतलब हुआ कि समाधि की जो अवस्था है समाधि की अवस्था क्या है एकाग्र अवस्था निरुद्धावस्था हाँ तो जब मने निरुद्धा एकाग्रावस्था और निरुद्धा अवस्था मैंने समाधि काल से भिन्न जो अवस्था है वह चित्त का विाना अवस्था है समझ जी व्यवहार काल हो गया जी तो व्यवहार काल हो गया व्यवहार काल हो गया मैंने क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त हो गया मने जब एकाग्र अवस्था और निरुद्धावस्था से जो भिन्न अवस्था है गया। हाँ तो ये वित्तने मने वित्त का मतलब ये हुआ कि आ, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सम्प्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि से भिन्न जो अवस्था है समझ गया समझ गया तो व्यने चे तु सती बोल रहे हैं कि समाधि से जब भिन्न अवस्था होती है उस अवस्था में पहले मैं ऋषि दयानंद के अनुकूल व्याख्या करता हूँ फिर इसके पश्चात फिर आपको व्यासभाष अनुकूल भी करेंगे तो यहाँ पर यह है ऋष्यांगी कह रहे हैं कि पीछे कहें कि सदा द्रष्टु स्वरूप स्थान किया जब परमात्मा का दर्शन परमात्मा के स्वरूप में वृत्ति स्थिर हो जाती है है ना जी? तो जब जब योगी तो ये समाधि है। कौन सा पाद पादी समाधि पाद, पाद, पाद, पाद है। तो समाधि पाद में योगियों का योगी जो योग्य व्यक्ति है उसके संबंध में कहा जा रहा है तो जब अब प्रश्न ये है कि जब योगी है अर्थात जब उपासक है जब उपासना को त्यागता है उपासना के समय तो जैसे कैवल्य में स्थिति होती है वैसे ही स्थिति हो जाती है उपासक की परमात्मा में नहीं जी उस परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है स्थिर हो जाती है परंतु जब वही उपासक जब वही उपासक जब व्यवहार काल में होता है वही उपासक जब व्य अवस्था में होता है, है? मैंने वह उपासना जब छोड़ दिया आंख खोल दिया जब व्यवहार करने लग गया तो वही उपासक जब वित्तान अवस्था में होता है वृत्ति के साथ जब जुड़ा हुआ होता है उस समय तो वृत्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं जाता उपासना के समय योगी का परंतु जब असंप्रदाय समाधि होती है परंतु जब ही वह व्यवहार में आएगा तो वह उसको जो है जुड़ना पड़ेगा ना वृत्ति के साथ तो फिर जो है कि जब वह जुड़ता है उपासक, जब वो उपासना को जब त्याग छोड़ देता है और संसारिक जब व्यवहार करने लग जाता है तब प्रश्न ये है कि क्या संसारिक जन का जैसा व्यवहार होता है संसारिक जन की जैसी प्रवृत्ति होती है क्या हुआ? वैसे ही योगी की भी प्रवृत्ति होती है प्रश्न ये है आप यदि ये देखेंगे वृत्ति शाहरुख का है ये आप यही राजवीर शास्त्री का देखिए राजवीर शास्त्री वाले पुस्तक है ना आपके पास अब अभी आई है आए पिछले हफ्ते ही अच्छा पिछले हफ्ते तो उसको या तो उसको ले आइए ले आज उसमे ने क्वेश्चन किया विसारिक व्यवहारे प्रवर्तते तदा सांसारिक जनवत तस्यापि प्रवृत्तिर्भवती आहो स्वित विलक्षण आह बोल रहे है कि की प्रश्न ये कि जब उपासक जो है जब उपासना को छोड़ देता है योग्य जो उपासना है उसको जब वह त्याग देता है तो सांसारिक व्यवहार में जब वह प्रवृत्त होता है उपासक तब क्या सांसारिक लोग जैस का जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही क्या उपासक का भी प्रवृत्ति वही होती है या उससे कोई अंतर है विलक्षण है फिर करे वृत्ति सारूप मित्र बोल रहे की तरह तरह मैंने अन्य अवस्था में माने अन्य अवस्था मतलब कि की विथानावस्था में विथान, जब चित्त विन दशा में रहती है जब वह वृत्ति से जब संयुक्त रहती है उस समय बोल रहे हैं कि वृत्ति सारुप्यम बोल रहे हैं वृत्ति सारुप्यम अर्थात जैसे बोल रहे हैं कि जैसे वह उपासना काल में उसकी जैसी अवस्था होती है जैसे उपासना काल में अवस्था होती है क्या कि वह परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है उस समय वह शांत रहता है उस समय वह धर्म पर आरूढ़ रहता है उस समय वह विद्या और विज्ञान के प्रकाश से युक्त रहता है उस समाधि की अवस्था में वह सत्य तत्व में स्थित रहता है हम्म, वह ये सब स्थिति होती है समाधि अवस्था में तो बोल रहे हैं कि उसी तरीके से क्या है वृत्ति बोल रहे हैं कि वृत्ति के समान रूप माने, वृत्ति के समान रूप वृत्ति के समान रूप तो तो समाधिस्थ जो चित्त की वृत्तिया है समाधिस्थ जो चित्त की वृत्तियां हैं संप्रज्ञात में और असंप्रज्ञात समाधि जो है उस असंप्रज्ञात समाधि में स्थित जो ज्ञान है जो चित्त के अंदर जो ज्ञान है उसको जो ज्ञान है तो उस उसी के बोल रहे उस निरोधावस्था में जैसे ज्ञान होता है जैसे वह स्थित होता है उसी तरीके से जैसी दशा होती है वैसे ही उसी तरीके से अन्य अवस्था में भी वृत्ति के समान रूप होता है वृत्ति के जैसा उस समय जैसे वह शांत होता है उस समय जैसे धर्म पर आरूढ़ होता है उस समय जैसे वह विद्या विज्ञान के प्रकाश से युक्त होता है जैसे उस समय वह सत्य तत्व में स्थित होता है सत्य तत्व में निष्ठ होता है उससे स्थित होता है इसी तरीके से क्या है उसी तरीके से वह वित्थान अवस्था में भी रहता है उसमें कोई साधक का शुरू शुरू में तो ये होता है परंतु जब वो अल्टीमेट स्थिति जब होती है वही अवस्था वह सोते जागते बैठते बातचीत करते सभी अवस्था में उसी तरीके की स्थिति रहती है ये तो इस ऋषि जो की है उसके आधार पर ये अर्थ निकलता है कि जान जी यही कह रहे हैं कि अन्य अवस्था में भी वृत्ति के समरूपता मने समाधिस्थ जो वृत्ति है वृत्ति मान ज्ञान समाधि है मन समाधि में जो वृत्तिया होती है उसी के समान उसी के उसी के समान ये इस समय भी होती है ये तो रीजान का के आधार पर होता है इसमें प्रमाण हम इसको एकमेव दर्शनम ख्यादर्शन को कह सकते हैं इसमें प्रमाण दे सकते हैं पंचशिखाचार्य का बोलते एक ही दर्शन होता है एक ही ज्ञान होता है अर्थात उस समय जो ज्ञान होता है व्यवहार काल में भी वही ज्ञान होता है ऐसा आप कर सकते हैं। दर्शनम वह क्या मान बुद्धि में जो ज्ञान होता है वही ज्ञान जो है आत्मा में भी उसी तरीके से उस समय जैसा ज्ञान होता है वैसे ही ज्ञान होता समझ गया ये तो आप ठीक है आपने वो आप खोल के ही रखे थे तो इसमें अर्थ होगा व्यस्थान दिशा में भी जो बहुत ऊंचा योगी है व्यक्ति उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता उसके व्यवहार काल में भी व्यवहार काल में भी कोई अंतर नहीं पड़ता उच्च अवस्था हमेशा रहती है हाँ उसी के समान जो है वृत्ति के समान रूपता है वृत्ति की समाधि अवस्था में जैसे है ऐसे ही वृत्ति के साथ भी जो है समान रूपता है समझ गए वृत्ति के माने वृत्ति सारूकम वृत्ति के समान माने वृत्ति के साथ समान रूपता है किसका समाधि अवस्था में जैसी स्थिति है उस समाधि अवस्था की स्थिति का उस योगी को वृत्ति के जब वह विथान अवस्था में रहता है तो वृत्ति का व्यवहार करेगा तो उस वृत्ति के साथ भी समान रूपता ही है उसी की तरह तो उसमें हम प्रमाण दे सकते कि पंच जी भी कहते हैं एकमे वर्शनम ख्यातिर दर्शनम एक ही दर्शन होता है जैसा दर्शन उस अवस्था में होता है वैसा ही दर्शन वृत्ति के साथ भी होता है वृत्ति के साथ भी रहता है तब भी होता है हर व्यवहार कर रहा होता है तब भी वह उस अवस्था में रहता है समझ गया जी तो एक अर्थ होगा कि एक ऊंचा योगी कभी पतित हो ही नहीं सकता हाँ यदि वहाँ रहेगा तो नहीं हो सकता ऊंचे योगी उसी अवस्था में रहता है तो हाँ? रहता है तो ठीक है रहे तो मगर भी कैसे हाँ, रहे तो ना रहेगा तो स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे हमें याद है वही संस्कार जब उनके शिविर में भाग लेता था तो बोल रहे कि जो योगी होता है वह सोते उठते जागते सब जगह इसमें प्रमाण भी दिए हैं आप इसमें देखना चाहें व्यास तो भाष का ही स्वामी सत्यपति जी ने प्रमाण दिया है इसकी व्याख्या करते हुए माने योग दर्शन की जो व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने दिया है क्या दिया है योग दर्शन का दूसरा पाद का बत्तीसवां सूत्र का जो है श्यास नो अथ पथि ब्रजन व स्वस्थ परीक्षी जाल संसार बीज क्षय श्या मुक्तो अमृत भोगभागी दिया है प्रमाण बोल रहे हैं तो कि सैया पर वह लेटा हुआ है जी उनकी पुस्तक की जब व्याख्या पढ़ी थी तो उसमें सैया खा हाँ। हाँ। तो पर लेटा आसन पर बैठा हुआ मार्ग में चलता हुआ भी जो है बोलते है क्षीण वितरक जाल वाला संसार के बीज के क्षय को देखने वाला मोक्ष सुख को अनुभव करने वाला योगी नित्य मुक्त होता है क्या सिद्ध हुआ कि योगी व्यवहार काल में समाधि के द्वारा ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है मन व्यवहार काल में भी वृत्ति के साथ भी वह अनुभव करता है तो ये तो ऋषि दयानंद के अनुकूल व्याख्या हो गई समझ गए जी, परंतु यहां पर ये जो आप इसकी जो संगति लगाएंगे व्यासभाष जो है उनसे थोड़ा अलग कह रहे हैं ऋषिंगी से अलग यहाँ पर कह रहे हैं ये वाक्य से ही पता चलता है यहाँ पर कह रहे हैं कि वित्त अवतरण लिखे हैं कि वित्तने चित्ते भवंती न तथा मने जब चित्त की होती है तो नब वाले जो चित्त है मने चित्त के वित्थान अवस्था होने पर तो तथापि भवंती मने चित्ती शक्ति वैसा होती हुई भी मान आत्मा वैसा होता हुआ भी आत्मा क्या है आत्मा है संक्रमा, आत्मा है दर्शित विषय आत्मा है शुद्धा आत्मा है अनंत अविनाशी आत्मा है अपरिणामी तो आत्मा के जो ये स्वरूप है ऐसे होते हुए भी न तथा वैसे नहीं होता है जब वह व्यवहार काल में होता है तब जब वह वित्थान अवस्था में होता है तो समझ गए अर्थात जब एकाग्रावस्था और निरुद्धा निरुद्धावस्था से भिन्न जब अवस्था चित्त की होती है मैंने मूढ़ और विक्षिप्त होती है तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा अनंता है वह वो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है वह वा, परंतु वैसा स्वभाव होता वाला होते भी उसका वैसा स्वरूप होता हुआ भी वह में वैसा अपने आप को नहीं समझता ऋषिंग थोड़ा अलग है ऋषि से अलग मतलब ये कह, रहा है, है, ही कह रहे हैं ठीक ही करे गलत नहीं कह रहे भी जो कह रहे भी कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे वो वो भी ऋषि थे वो जो व्याख्या किए हैं उस एंड मेंटल स्टेट को भी समझना है और यहाँ पर व्यासभाष जो महारि वेदी करे उसको भी समझना है समझ गए तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि तथापि भवंती वैसी होती हुई शक्ति वैसी है जैसे पीछे बताया गया है न तथा अभी वैसा नहीं प्रतीत होती है प्रतीत का अध्यार कर लीजिएगा वैसी प्रतीत नहीं होती है कथम क्यों नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है भाई तो बोलते हैं कथम तरी तो क्या होती है तो बोलते दर्शित विषय अत्वात भाई ये संसार का जो चीज है ये किसके लिए है आत्मा के लिए है, के लिए है. तो बुद्धि के द्वारा विषयों को दिखाए जाने के कारण बुद्धि के द्वारा आत्मा को विषय परोसा जाता है दिखाया जाता है तो आत्मा को जब दिखाया जाता है बुद्धि के द्वारा विषयों को तो जैसा विषय है और उसकी जो बुद्धि में वृत्ति बनेगी वैसे ही वह अपने आप को समझता है इसलिए करें हेतु करें कि दर्शित विषयत्वात बुद्धि के द्वारा विषय दर्शित होने के कारण है वृत्ति सारुप्यम इतरत्र मने अन्य अवस्था में मैने समाधिष्ठ से भिन्न अवस्था में समाधिस्ट से भिन्न अवस्था में वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के साथ समान रूपता होती है द्रष्टा की द्रष्टु की अनुवृत्ति ले आएंगे किसकी अनुवृत्ति ले जी तदा द्रष्टु से द्रष्टु को ले आइए इसमें इस और हो जाएगा कि द्रष्टु वृत्ति सारूप्यम ऐसा इतरत्र द्रष्टु वृत्ति सारूप्यम मैंने अन्य अवस्था में अन्य स्थिति में मैंने एकाग्र अवस्था और अवस्था और निरुद्धा अवस्था से भिन्न अवस्था में मैंने वित्तान अवस्था में जिस समय चित्त में चित्त में वृत्तियां चित उठ रही होती है व्यवहार काल में उस समय वृत्ति सारूप्यम इसमें तृतीय तत्व समाचार वृत्ति भी सारुप्यम वृत्तियों के साथ सरूपता, समान रूपता द्रष्टा की होती है मतलब वृत्ति जैसा होता उसके समान रूपता ही होगा बुद्धि में जैसे वृत्ति होगी उसके समान रूपता उसी के समान पुरुष की भी वृत्ति होगी समझे जी समझ में आया डॉक्टर साहब संगति लगाना जरूरी है कि मने वृत्ति के समान रूपता द्रष्ट दृष्ट मान समान रूपता आत्मा की होती है पुरुष की होती है चिति शक्ति की होती है मैंने कहने का यह है कि जैसी अवस्था चित्त के वृत्ति मैने चित्त के वृत्ति चित्त में वृत्ति है और वह जिस रूप वाला है वैसे ही पुरुष की भी वृत्ति हो जाती है बुद्धि की वृत्ति जैसे होती है वैसे पुरुष की भी वृत्ति होती है आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ। हेलो हाँ अब हो गया फिर आपने बंद कर दिया तो है इस अवस्था में चित्त की अपने आपको चित्त भूल नहीं आपने आपको हाथ ना भूल गया है चित कोई देख रहा चित्र चित को तो देखता ही है पर चित के चित के वृत्ति मैंने वह मैंने चित्त की जैसी वृत्ति है वह चित्त को ही देखता है उसी से तो उस वृत्ति को जानता है तो चित्त की जैसा चित्त के अंदर जैसा ज्ञान है चित्त की जैसे वृत्तियां हैं वैसे ही वृत्ति वाला पुरुष की वैसे ही पुरुष की भी वृत्तियां होती है म्यूट आपने कर दिया फिर तो नहीं हो। अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है तो हेलो हेलो हाँ हेलो नहीं आपकी आवाज पता नहीं, नहीं।, नहीं क्यों नहीं? हाँ अब आ रही है हम्म अब आ रही है तो मैं बता रहा था कि चित्त की चित्त के अंदर जो वृत्तियां हुई चित्त चित्त जो है जो वृत्तियां है उस चित्त वृत्तियों का जैसा दर्शन है जैसा ज्ञान है चित्त के अंदर जैसा ज्ञान है वही ज्ञान पुरुष का भी ज्ञान होता है। समझे? ने ज्ञान किया घड़े का तो पुरुष ने भी घड़े का ही ज्ञान ज्ञान किया उसी तरीके से समझे चित्त में क्रोध आया वही ज्ञान वही क्रोध वही ज्ञान जो है पुरुष में भी आ गया माने वह पुरुष भी अपने आप को क्रोध स्वरूप वाला मानने लग जाता है मोह स्वरूप मानने लग जाता है, लोभ स्वरूप मानने लग जाता है, समझ गए तो यहाँ पर वृत्ति सारूपता मित्र आप इसका जो है आगे आगे देखिए अब आगे इसके जो है व्यास वास व्यास वास पढ़िए वृत्त वृत्त yes. था। था। तद विशिष्ट वृत्ति पुरुष वृत्ति पुरुष तद विशिष्ट वृत्ति पुरुष मने वित्थाने या चित्त वृत्त विशिष्ट वृत्ति पुरुषा बोल रहे हैं की वित्थान काल में वित्थान अवस्था में जो चित्त की वृत्तिया होती है जो चित्त की वृत्तिया होती है तद अविशिष्ट है बने तद बने उन चित्त की वृत्तियों से अविशिष्ट वृत्ति वाला पुरुष होता है माने पुरुष में भी उस समय वृत्ति होता है चित्त में भी वृत्तियाँ होती है परंतु चित्त की जैसी वृत्तियां होती है चित्त की जैसी वृत्तियां होती है वैसी ही वृत्तियां पुरुष की भी होती है चित्त की वृत्तियां हैं क्रोध वाली तो पुरुष की भी वृत्तियां हो जाएगी क्रोध वाली चित्त की वृत्तियां हैं मोह वाली तो पुरुष की भी वृत्तियां हो जाएगी मोह वाली चित्त की वृत्तियां हैं लोभ वाली तो पुरुष की भी वृत्तियां हो जाएगी लोभ वाली और वह उसी वाला अपने आप को समझने लग जाता है जैसे चित्त क्रोध वाला हो गया मोह वाला हो गया ऐसे ही पुरुष भी क्रोध वाला मोह वाला ऐसा प्रतीत होने लग जाता है अरब वैसे ही वो अपने आप को समझने लग जाता है द्रष्टा समझ गए ये करें तद अविशिष्ट मतलब ताभी अविशिष्ट वृत्ति इसमें त्री पुरुषवास हो जाएगा उनके वह जो चित्त वृत्ति है उन वृत्तियों से अविशिष्ट वृत्ति वाला पुरुष होता है अर्थात जैसी वृत्तियां चित्त में होती है वैसे ही वृत्तियां पुरुष में भी हो जाती है समान हो, समान हो गया समान हो गया समान रूपता हो गया ना तो आगे पर ये उसी में प्रमाण दे रहा है, रहे है कि ऐ, मैं ही ये बात नहीं कह रहा हूं महर्षि कर, कर रहा हूँ ये उनसे पहले जो एक आचार्य हुए हैं सांख्य दर्शन के जो आचार्य हुए हैं जिसका नाम था पंत शिखा पंच शिखाचार्य हुए हैं पंच शिख नामक आचार्य हुए हैं वो भी यही बात कह रहे हैं यही तो बात कह रहे हैं क्या कर रहे हैं तथा च सूत्र तथा च मने वैसा ही सूत्र है मने पंच शिखाचार्य का सूत्र है वैसा ही सूत्र है क्या जैसा बोल बोलेंगे जैसा ऊपर जो कहा गया है कि वृत्ति सार्वप्य में तरह तरह अवस्था में जो चित्त की वृत्तियां होती है उन वृत्तियों चित्त की वृत्तियों से अविशिष्ट पुरुष की वृत्तियां होती है वृत्तियां अविशिष्ट पुरुष जो है वह अविशिष्ट वृत्ति वाला पुरुष होता है अविशिष्ट वृत्ति वाला चित्त की जैसे वृत्ति वैसे ही पुरुष की वृत्ति तो उसमें बोल रहे हैं कि तथा सूत्रम कहा भी गया है सूत्र में क्या एक दर्शनम एक ही दर्शन होता है एक ही दर्शन दर्शन हो होता, होता है होता। हो एक ही दर्शन होता है क्या वह एक ही दर्शन अर्थात एक ही दर्शन का मतलब क्या हुआ एक ही दर्शन का मतलब क्या हुआ अर्थात चित्त के वृत्ति मने चित्त की जो वृत्तियां जैसी होती है चित्त के ब्र, चित्त वृत्ति का जैसा दर्शन होता है चित्त वृत्ति का जैसा ज्ञान होता है वही ज्ञान पुरुष का भी होता है वो तो एक ही हो गया है दोनों में एक अमेव दर्शन एक ही दर्शन होता है मैने बुद्धि और आत्मा की जो वृत्ति है वह दोनों का एक ही है एक ही दर्शन है आत्मा चित्त के अंदर जो ज्ञान का दर्शन करता है वही ज्ञान का दर्शन आत्मा चित्त का दर्शन और आत्मा का दर्शन दोनों एक ही है दर्शन माने ज्ञान दर्शन माने ज्ञान चित्त का जो ज्ञान है वही ज्ञान आत्मा का ज्ञान है व्यत्थान अवस्था में एक ही दर्शन है समझ गया जी इस संगति so, so. लगाना जरूरी है क्योंकि एकमे वो दर्शनम एक ही दर्शन होता है दर्शन माने ज्ञान एक yeah. ही दर्शन होता है एक ही ज्ञान होता है एक ही मतलब चित्त का जैसा दर्शन है वैसा ही दर्शन आत्मा का भी होता है चित्त की जैसी वृत्ति होती है वैसी ही वृत्ति आत्मा की भी होती है तो दोनों का एक हो गया ना जी एक का मतलब समान भी होता है एक का मतलब क्या होता है जी समान तो समान ही दर्शन होता है भेद नहीं होता निरोधा निरोधावस्था में ऐसा नहीं होता निरुद्धावस्था में परंतु तो व्यथाना अवस्था जब होती है चित्त की उस अवस्था में जैसा दर्शन चित्त का होता है जैसी वृत्तियां चित्त में होती है वैसी ही वृत्तियां आत्मा में भी होती है समझ गया तो संप्रद्याप्त समाधि की अवस्था में क्या होगा दोनों में बराबरी नहीं है उस समय भी नहीं उस समय भी जो है उस समय तो संप्रजात समाधि में भी देखिये संप्रजात समाधि में वृत्ति तो होती है संप्रजात समाधि में क्या होती है वृत्ति तो होती है तो उस समय भी संप्रजात समाधि में जो वृत्ति होती है चित्त की वृत्ति होती है वैसी वृत्ति जो है पुरुष की भी होती है उस ध्यान रखिएगा जहां वृत्ति होगी वह भी उसकी अपेक्षा से वित्थान ही हो जाएगा ना एक तरह से क्योंकि तो वह भी एक यदि इस विचार मेरा तो यही विचार है और यदि कोई विद्वान हो तो उससे भी आप विचार कीजिएगा क्योंकि उससे मतलब पूछिएगा मैं यही समझता हूँ कि यहाँ पर जब कह रहा है निरोधा निरोधावस्था में जब चित्त की जब सभी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है तब तो चित्त में वृत्तियां ही रहनी चित्त में वृत्तियां तो रही ही नहीं तो चित्त में जब वृत्तियां रही ही नहीं तो फिर उसके समान कैसे होगा उस समय तो आत्मा का जैसा अपना स्वरूप है उसी स्वरूप में रहेगा उसे स्वरूप में रहेगा परंतु जब वह संप्रज्ञात समाधि में होता है तो उसमें समय सात्विक वृत्ति तो होती है तो सात्विक वृत्ति के आधार पर जिस पदार्थ का वह दर्शन करता है तो जैसा चित्त में वह दर्शन हुआ वैसा ही आत्मा में दर्शन हो जाएगा परंतु अंतर यही है अंतर इतना ही है संप्रज्ञात समाधि में उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है वृत्ति के माध्यम से पीछे सदुतम अर्थम प्रकाशयति मैने पीछे आपने पढ़ा ना कि जब वह संप्रज्ञात समाधि होती है जब चित्त का एकाग्रा अवस्था होता है उस समय क्या होता है उस समय पीछे जो है ए, क्या कहते हैं कि कहा न कि जब एकाग्र एकाग्रावस्था होती है एकाग्र चित सदभुतम अर्थम प्रद्युत उस समय जब एकाग्र जो एकाग्रावस्था चित्त में जो समाधि होती है वह समाधि क्या होती है सदभ अर्थ को प्रकाशित करती है क्लेशों को क्षीण करती है कर्म बधनों को ढीला करती है और निरोध की ओर उन्मुख करती है तो ये जो है तो समाधि समाधि अवस्था में ऐसी वृत्तियां माने इस तरीके का होता है तो उसके क्लेश क्षीन होते हैं तो वैसे ही वृत्तियां बनेगी कि मेरे क्लेश छिन्न हो रहे हैं तो उसी तरीके के पुरुष को ज्ञान होगा तो जो महर्षि दयानंद जी ने जो व्याख्या करी है इसकी वो इस रूप में करी की जो योगी व्यक्ति है बहुत ऊंची दिशा में जो है दशा में जो है वो हमेशा संप्रदा समाधि व्यवहार्यवस्था में भी संप्रदी नहीं रहता आता, हाँ जी जी जी जी क्योंकि यहाँ पर देखे ना जय जी क्या कहते हैं कि योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष शोक रहित आनंद में प्रकाशित होकर उत्साह आनंदयुक्त रहती है और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख संसार में ही डूबी रहती है उपासक योगी की तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है और संसारी मनुष्य की वृत्ति हाँ, सदा अंधकार में फंसती जाती है उपासक योगी की जो वृत्ति है ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहेगी उपासक योगी की जो वृत्ति है वित्त अवस्था में भी सदा बढ़ती रहेगी परंतु तो संसारी मनुष्य की जो वृत्ति है सदा अंधकार में फंसती रहती है समझ गया जी और संस्कृत में कही है कि यदा उपासको योग्य उपासना सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते तदा सांसारिक जनवद प्रवृत्ति विलक्षण इतरा इतरत्र सांसारिक व्यवहारे प्रवृत्ते अपि मैने सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होने पर भी उपासक से योगिना उपासक जो योगी है उसका शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सत्य तत्व निष्ठा अतीब तीब्रा बोल रहे की बहुत अधिक तीव्र होता है उसकी जो मैने उस योगी की जो वृत्ति है अत्यधिक शांत तीव्र मैंने बहुत अधिक तीव्र शांत होती है धर्म पर आरूढ़ रहती है विद्या विज्ञान को प्रकाशित करने वाली होती है और सत्य तत्व में निष्ठा रखने वाली होती है साधारण मनुष्य विलक्षणा साधारण मनुष्य से विलक्षण है अपूर्वा है वृत्ति पूर्व अपूर्वा वृत्ति ही होती है तो ये समाधि पाद में वो योगियों के लिए इसको ध्यान में ऋषि जी ने ऐसी व्याख्या की और महर्षि वेद व्याधि जहां तक मुझे लगता है ये जो व्याख्या इन्होंने किया है वह साधारण जन को ध्यान में रख करके भी किया नहीं समझे बिल्कुल हाँ तो इसीलिए आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका तो मैं समझता हूं कि जो समाधि संप्रज्ञा समाधि में भी वृत्तियां तो होती ही होती है तो जब वृत्तियां होगी तो चित्त की जैसी वृत्तियां होगी वैसे ही तो आत्मा की भी होगी आत्मा के वृत्तियां को ज्ञान कह देते हैं चित्त की वृत्तियां को प्रमाण कह देते हैं चित्त की वृत्ति प्रमाण है चित्त की वृत्ति क्या है जी प्रमाण है और आत्मा की वृत्ति प्रमाण है नहीं समझे आत्मा की वृत्ति आपने क्या कहा? प्रमा है प्रमा प्रमा प्रमा यथार्थ ज्ञान प्रमा चित्त की वृत्तिया प्रमाण है ध्यान रखिएगा चित्त की वृत्ति क्या है प्रमाण है और आत्मा का ज्ञान है वह क्या है चित्त का ज्ञान प्रमाण है आत्मा का ज्ञान प्रमा है उस प्रमाण से उस पदार्थ का ज्ञान करता है प्रमाण से व्यक्ति किसी चीज को जानता है ना जी तो यहां पर यह जो कह रहे हैं कि वित्थान अवस्था में जो चित्त की वृत्तियां होती है उससे अविशिष्ट वृत्ति वाला पुरुष होता है उसी के समान वृत्ति वाला चित्त की जैसे वृत्तियां होती है उसी तरीके के जीवात्मा की भी वृत्तियां होती है बस दोनों में अंतर यह है कि चित्त की वृत्तियां हैं आत्मा का ज्ञान है।, है जी तो बोल रहे हैं कि एकमेदर्शनम तथा एक ही दर्शन होता है एक ही ज्ञान होता है दूसरा ज्ञान नहीं होता और अलग भेद बन भिन्न ज्ञान नहीं होता तो अब प्रश्न है कि वह जो ज्ञान होता है चित्त के वृत्ति और आत्मा की वृत्ति का तो इससे ये व्यक्ति शंका न करने लग जाए कि भाई आत्मा में जैसा ज्ञान होता है चित्त में वैसा क्या आत्मा में जो ज्ञान होता है वैसे चित्त में ज्ञान होता है कि चित्त में जैसा ज्ञान होता है वह आत्मा में ज्ञान होता है नहीं समझे आत्मा में जैसा ज्ञान होता है वैसे चित्त में ज्ञान होता है कि चित्त में जैसे ज्ञान होता है वह आत्मा में ज्ञान होता है तो बोल रहे कि नहीं दर्शनम वह जो एक ही दर्शन है एक ही ज्ञान है दोनों में आत्मा और चित्त में दोनों में एक ही तरह का जो ज्ञान है वह ज्ञान ख्यातिर रेवा है मान वह बुद्धि वृत्ति बुद्धि के अंदर बुद्धि मान चित्त बुद्धि चित्त इत्यादि जब मैं कहूं तो वही समझिएगा तो वह बुद्धि के अंदर चित्त के अंदर जो ज्ञान है ख्याति माने बुद्धि वृत्ति ख्याति माने क्या हुआ जी बुद्धिवृत्ति चित्त वृत्ति तो चित्त की वृत्ति ही दर्शन होता है आत्मा में यानी कि आत्मा का दर्शन चित्त के चित्त में होता है नहीं चित्त के वृत्ति का दर्शन आत्मा में होता है आत्मा का आत्मा की वृत्ति है आत्मा की वृत्ति चित्त की वृत्ति नहीं है चित्त की वृत्ति आत्मा की वृत्ति है इसलिए कहते ख्याति रे वर्शनम ख्याति ही दर्शन होता है ये हुआ इसके दूसरे तरीके से भी अर्थ किए जाते हैं एक अर्थों में अर्थ जी मैं आधार पर बता दिया आपको कृष्ण जी जब कह रहे हैं कि वह जब मने यहाँ पर जो समाधि अवस्था में जैसा चित्त की वृत्तियां होती है संप्रज्ञात समाधि अवस्था में या निरोधा अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में जैसे चित्त की स्थिति होती है जैसा वह होता है वैसा ही वित्थान अवस्था में भी वृत्ति है उसके साथ भी वैसा ही रहता है समझ गए तो वह तो एक दर्शनम एक ही दर्शन होता है वह ख्याति रेव दर्शनम एक ही दर्शन होता है ख्याति ही दर्शन होता है एकमे वर्शनम ख्याति रेब दर्शनम एक ही दर्शन होता है ख्याति माने वह जो ख्याति है वह चित्त के चित्त की जो वृत्ति है चित्त का जो ज्ञान है वहां पर ख्यातिमान ज्ञान ले लेंगे ख्या लेंगे जी ज्ञान कौन सा ज्ञान पीछे विवेक ख्याति, क्या करेंगे जी विवेक ख्याति, माने विवेक ख्याति ही दर्शन होता है जैसे समाधि अवस्था में समाधि अवस्था में संप्रजात समाधि हुई तो संप्रजात समाधि अवस्था में जैसे पुरुष और चित्त दोनों का भेद का ज्ञान होता है ऐसे ही विथान अवस्था में भी विथान अवस्था में भी पुरुष और भेद का ज्ञान होता है समझ गए तो इस तरीके से भी इसमें संगति लग सकती है और ऐसा जो है हमारे जो गुरु जी है आचार्य सतजीत जी तो उन्होंने इसके एक ऐसा भी अर्थ किए हैं कि एकमेव एव दर्शनम ख्याति दर्शनम बोल रहे कि वास्तव में जो ज्ञान है वह ख्याति ज्ञान ही है विवेक ख्याति ही ज्ञान है मने सत्व पुरुष की ख्याति ही ज्ञान है एक ही ज्ञान वास्तव में एक ही ज्ञान है एक ही दर्शन है वह कौन सा एक दर्शन है विवेक ख्याति दर्शन है वही दर्शन है और वही जो है वित्थान अवस्था में भी होता है अन्य जो ज्ञान है विवेक ख्याति के अलावा जो अन्य ज्ञान है वह ज्ञान है बस ठीक है क्योंकि अल्टीमेट तो गोल है कि सत्य पुरुष की अन्यता ख्याति ही जी और उससे भी आगे कि जो है क्योंकि सत्य पुरुष की अन्यता ख्याति तो होती है संप्रजा समाधि में और असंप्रजा समाधि में भी तो होती ही होती है सतपुरुष की अन्यता ख्याति जब सत्व पूर्ण होता है तब तो विवेक ख्याति होती है तब क्या होती है जी विवेक ख्याति होती है और जब उसको भी जब देखता है कि ये भी बदलने वाला है तो उसको भी रोक देता है और निरोध कर देता है तो फिर जो हुआ सीधे डायरेक्ट परसेप्शन हो जाता है उसमें फिर वृत्तिया नहीं बीच में आता है उसको ज्ञान कराने के लिए समझे तो ऐसा है परंतु यहाँ पर बस यहाँ जैसी संगति है इस संगति में महर्षि वेद गया जी को ध्यान में रखेंगे महर्षि वेद व्यास जी को जब हम ध्यान ध्यान में रखते हैं तो महर्षि वेद जी को ध्यान में रखने से ये पता चलता है कि भाई ये जो कहना चाह रहे हैं कि बिथान अवस्था में चित्त की जैसी वृत्ति होती है वही वृत्ति आत्मा की भी हो जाती है, है? तो ये इसी में करें के एकमे वर्शन उसी करें के एक ही दर्शन होता है मैंने चित्त की वृत्ति को चित्त मैंने चित्त को बुद्धि वृत्ति का जैसे दर्शन होता है चित्त को बुद्धि को बुद्धि वृत्ति मतलब बुद्धि का जो वृत्ति है वह वृत्ति का दर्शन जैसे होता है वैसा ही दर्शन आत्मा को भी होता है वैसा ही ज्ञान आत्मा को भी होता है तो समानम एव दर्शनम एक ही दोनों का दर्शन है बुद्धि का भी और आत्मा को भी और वह जो दर्शन है ख्याति रेब दर्शनम ख्याति ही दर्शन है मान बुद्धि वृत्ति का ही दर्शन है न कि आत्मा वृत्ति का दर्शन है ये नहीं की आत्मा वृत्ति से बुद्ध आत्मा से में जो वृत्तियां हैं आत्मा में जो ज्ञान है वह चित्त में गया नहीं चित्त का जो ज्ञान है वह आत्मा में आया तो एक ही दर्शन है।, है ख्याति ख्याति ही दर्शन है बुद्धि वृत्ति ही दर्शन है बुद्धिवृत्ति ही ज्ञान है बुद्धि वृत्ति का ही ज्ञान होता है समझे हाँ जी अब आगे पढ़िए चित्तमय चित्तमय कल्पम सनिधो मात्रो पुरुष पुरुषस्य मात्रोपकर स्वामी बोल ऐसा क्यों होता है ये है प्रश्न ये है कि भाई चित्त की वृत्ति माने बुद्धि के अंदर चित्त के अंदर जो चित्त चित वृत्ति है वही चित्त चित चित्तवृत्ति पुरुष की भी वृत्ति होती है होती है। चित्त के अंदर जो ज्ञान होता है वही पुरुष को भी वही ज्ञान होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है तो उसमें बता रहे हैं कि देखो बोलते चित्तम अलग करेंगे तो चित्तम अयस्कांत मणि कल्पम पहले तो बताया कि चित्त जो है अयस्कांत मणि के समान है अयस्कांत मणि कहते अयस्कते लोहे को अयस्कते कहते हैं जी लोहे को और लोहे को और मणि कांत माने प्रिय कांत का मतलब क्या होता है जी प्रिय कांत का मतलब क्या है प्रिय हम्म तो हू तो आयस मने लोहा और कांत माने प्रिय तो लोहा प्रिय है माने कांत मणि कांत मणि प्रिय ले लीजिएगा पूरा तो चित माने लोहा को प्रिय है जो लोहा को क्या प्रिय है चुंबक चुंबक लोहा को प्रिय है चुंबक ऐसा कह सकते हैं या ऐसा भी कह कहे मैंने अयस्कांत मनी का मतलब होता है चुंबक है हाँ, तो अयस्कांत मनी का चुंबक होता है क्योंकि वह जो जिस जिसको जो चीज प्रिय होता है वह उसकी ओर खिंचा चला जाता है ना जी यदि हमें रोटी प्रिय है तो रोटी को खींचे चले जाएंगे तो यदि वह लोहा को क्या प्रिय है लोहा को प्रिय है चुंबक तो वह लोहा वह किसको खींचे चला जाता है चुंबक की तरफ चले अयस्कांत मनी का मतलब है चुंबक तो चित्त जो है चुंबक के समान है चित्त जो है चुंबक के समान है चुंबक के समान है तो चित्त को चुंबक कहा तो लोहा कौन हुआ यहां पर समझने की बात यह है हालांकि आपकी दृष्टि क्या है उस पर निर्भर है चित्त को जब आप लोहा सॉरी चित्त को जब आप चुंबक कह रहे हैं तो आत्मा लोहा हो गया चित्त को जब आप चुंबक कहते हैं तो आत्मा लोहा हो गया और आत्मा को जब आप चुंबक कहते हैं आत्मा को जब चुंबक कहते हैं आत्मा को जब चुंबक कहते तो चित्त लोहा हो गया अलग हो गया चुंबक लोहा को खींचता है तो जब व्यक्ति साधना करता है तो जब वह क्या है आत्मा अपनी ओर चित्त को खींचता है जब साधना जब करता है जब चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है तो आत्मा जब चित्त को अपने कंट्रोल में रखता है तो मानो चित्त आत्मा की ओर खींचे चला जा रहा है चित्त अपने तरह अपने तरह से अपने रूप अपने से कुछ नहीं करता वह आत्मा जैसे जैसे चलाती है वैसे वैसे चलता है वैसे वैसे चलता है तब तो जो है आत्मा चुंबक हो जाएगा और चित्त जो है लोहा हो जाएगा परंतु तो यहां पर वो नहीं है यहां पर उससे उल्टा यहाँ पर कर यहाँ पर चित्र को चुंबक कहा है यहां पर चित्त को चुंबक कहा है और आत्मा को लोहा कहा है क्यों क्योंकि चित्त में जैसी वृत्तियां होती है उधर ही ओर खींचता जाता है वह आत्मा वैसे ही अपने आप को समझता है नहीं समझे विषय हाँ। भी चुंबक हो सकता है विषय भी चुंबक हो सकता है विषय अपनी ओर खींचता है आत्मा को तो विषय चुंबक हो जाएगा और आत्मा लोहा हो जाएगा ऐसा भी हो जाएगा आपकी दृष्टि क्या है उस पर निर्भर है यहां पर जो दृष्टि है यहां जो कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है एक ही दर्शन क्यों होता है इसमें हेतु दे रहा है कि भाई चित्त जो है चित्त जो है वह चुंबक के समान है विकल्प मन समान चित्तम अयकांत मणि कल्पम चित्त अयश कांत मणि के सदृश है समझ गए तो अयकांत मणि के सदृश है एक और संधि मात्रोपकारी और चित्त जो है आत्मा के समीप में है सबसे नजदीक में तो चित्त ही है ना जी? जी सबसे नजदीक में क्या है सबसे नजदीक में सबसे नजदीक में चित्त है आत्मा के बुद्धि जी चित जो कुछ भी ऐसा समझिए तो वह आत्मा तो चित्त को देख रहा होता है बुद्धि जीज्ञा। का ही बोध करता है आत्मा बुद्धि को ही चित्त का ही बोध करता है सुन रहे कि नहीं तो आत्मा बुद्धि को बोध करता है चित्र को बोध करता है तो यहाँ पर चित्त के साथ समीपता है आत्मा का तो परमात्मा की ओर से ऐसी व्यवस्था ही है या इस तरीके है कि है कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर में किसी को नौकर को किसी को रखते हैं आप, आप उसके स्वामी हैं। तो आपने घर में जो नौकर रखा तो आपने एक बार जो व्यवस्था बना दिया अब आपको पता रहे या न रहे आप बेड बेड पर हैं ही है तभी आपके पास चाय आ जाता है इंडियन मेंटेलिटी से सोचिए हाँ, हाँ यहां पर वो नहीं घटेगा परंतु इंडियन मेंटेलिटी सोचिए जहाँ पर नौकर चाकर ऐश्वर्य वाली जो बात होती है हा तो वो जो है कि वहां पर बैठे हुए आप बेड पे और आपको नौकर ने चाय दे दिया तो वह नौकर जो है सेवक जो है आपके समीप में है इसी मात्र से वो उपकार करने वाला हो गया कि नहीं हो गया सन्निधि मात्र उपकारी हुआ कि नहीं हुआ वह सन्निधि मैंने आपके समीप में है और वह आपका उपकार कर रहा इसी तरीके से चित्त जो है आत्मा के समीप में है चित्त जो है आत्मा के समीप में है परमात्मा ने चित्र को जो बनाया है जिस रूप में तो वह सन्निधि मात्र से ही वह आत्मा को उपकार करने वाला है आत्मा का कार्य करने वाला है उपकार मतलब क्या हुआ जी काम करने तो वाला ये होगा ना जी तो जो सन्निधि मात्र उपकारी तो सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला होता है तो बताइए स्वाभाविक है जब सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला है तो तो चित्त के अंदर जो आएगा वैसे ही उसी रूप में उसको बताएगा कि तो नहीं बताएगा हाँ जी तो मेरी आवाज सुन रही है नहीं हाँ आ, आ रही आ रही है मैं ये कह रहा हूं कि जब ही सन्निधि हाँ, मात्र से उपकारी है तो चित्र में जैसी वृत्तियां आई उसी वृत्तियां उसको दे देगा कि नहीं दे देगा ठीक है बिल्कुल जी हाँ क्योंकि आपके घर में जैसे नौकर है तो आप जानता वही वो, वो कर पाएगा नौकर अधिक नहीं कर पाएगा हाँ अधिक नहीं कर पाए तो जो जानता तो वही चीज को बताएगा ना हाँ जी। यदि मान लीजिए कि अब यदि कोई भी व्यक्ति आया आपसे मिलने के लिए आपके घर में नौकर है तो जो आया वही बात तो बताएगा ना आपको डॉक्टर हाँ साहब वो व्यक्ति आए हैं आपसे मिलने के लिए तो क्यों ऐसा क्योंकि सन्निधि मात्र से उपकारी हुआ आपके समीप में है उसकी अपेक्षा से हुआ दूर है जो मिलने के लिए आया है तो सन्निधि मात्र से उपकारी है तो जो आया तो आपको बता दिया तो जब चित्त जो है समीप में है आत्मा के वह समीप में है तो चित्त में जैसी वृत्तियां आएगी वही उसको दे देगा ना ठीक है हाँ जी क्यों जो चित्त की वृत्तियां पुरुष की वृत्तियां होती है दोनों का समान क्यों दोनों की वृत्तियां समान क्यों होती है दोनों का ज्ञान समान क्यों होता है दोनों का दर्शन एक ही क्यों होता है मन चित्त को बुद्धि वृत्ति का जो दर्शन होता है वही पुरुष के भी दर्शन होता है ऐसा क्यों होता इसलिए होता है कि वह चित्त जो है आत्मा का के साथ है चित्त जो है आत्मा के साथ है है ना जी तो आत्मा के साथ है तो आत्मा के एक तो चित्त जो है चुंबक है अयकांत मणि के समान है तो अयकांत मनी के समान है तो, तो वह क्या करेगा वह खींचेगा अपनी ओर अपनी ओर क्या करेगा खींचेगा आत्मा को अपनी ओर खींच हालांकि सीधे यहां पर आत्मा को लोहा के रूप में नहीं कहा गया पर तो पता चलता है लोहा के रूप में क्योंकि तो अपनी ओर खींचेगा तो अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा भाई यदि विषय अपनी ओर खींचता है तो हम विषय की ओर भागते हैं तो विषय वाले ही हो जाते हैं ना जी ठीक है शब्द स्पर्श रूप वाले तो ऐसे ही जब चित्त अपनी ओर खींचेगा आत्मा को तो चित्त के अंदर जो वृत्तियां होगी वही वाला वो अभी हो जाएगा ना उसका साफ आत्मा पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हम यदि विषयों की ओर खींचे चले जाते हैं हम विषयों की ओर जब जाते हैं विषयों से जब प्रभावित होते हैं विषय जब चुंबक होता है और हम लोहा होते हैं तो वह खींचते हैं तो उस विषय का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता पर कि नहीं पड़ता बिल्कुल बिल्कुल पक्का पड़ता है जी विषय का जो गुण होता है वही गुण आ जाएगा ना हमारे अंदर हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से जब चित्त हो गया चुंबक और आत्मा हो गया लोहा तो वह उसकी ओर खींचेगा तो चित्त की जैसी वृत्तियां होगी वही वृत्तियां हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ठीक है तो तो अर्थवाद की भाई इसलिए दोनों का एक ही दर्शन होता है पुरुष और आत्मा का जो ज्ञान दोनों का एक ही इसलिए होता है वित्थान अवस्था में क्योंकि चित्त जो है वह अयस्कांत मनी के समान है चुंबक के समान है एक और दूसरा सन्निधि वह सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला होता है कर्म करने वाला होता है जीवात्मा के लिए कर्म करने वाला होता है आत्मा के लिए कर्म करने वाला होता है आत्मा का उपकारी होता है तो जो आत्मा के लिए कर्म करने वाला होता है वह समीप में है और वह बता दिया उसको परोस दिया उसको दे दिया मैंने वह वह पुरुष की वृत्ति उसको हो गई चित्त की वृत्ति जो है पुरुष की वृत्ति हो गई तो ये सन्निधि संपर्क होता है चित्त और आत्मा का दृश्य होता है चित्त क्योंकि, हाँ है क्योंकि है है। तो आत्मा बुद्धि को देखता है ना जी हाँ जी जैसे दृश्य संसार है क्योंकि ये जो कुछ भी दिखता है जिस चीज को हम देखते हैं तो आत्मा बुद्धि को देखता है मैंने चित्त को देखता है तो आत्मा बुद्धि को देखता है चित्त को जो देखता है बुद्धि को बोध करने वाला है बुद्धि का बोध करने वाला है तो बुद्धि का जो बोध करने वाला है आत्मा तो बुद्धि हो गया दृश्य बुद्धि क्या हो गया जी दृश्य और आत्मा हो गया दृष्टा हाँ जी आत्मा हो गया दर्शक आत्मा हो गया दृष्टा तो दृश्यत्वेना वह जो दृश्यत्वेना आत्मा का स्व होता है अपना होता स्व धन स्व मैने अपना जैसे आपका मोबाइल आपका स्व है आपका घर आपका स्व है आपका चश्मा आपका स्व है है ना जी? क्योंकि तो ये दृश्य है आपका ऐसे ही या चित्त के समीप में है और सॉरी आत्मा के समीप में है और दृश्य रूप में है इसलिए आत्मा का ये स्वम हो गया और आत्मा उसका स्वामी हो गया तो चित्त का आत्मा के साथ यहां पर स्व स्वामी भाव संबंध हो गया चित्त है स्व और आत्मा है स्वामी करें कि दृश्यत्वे न स्व भवती पुरुष से स्वामी न पुरुष जो स्वामी है पुरुष जो स्वामी जो आत्मा है चित्री शक्ति है उसका चित्त जो है स्व होता है मने अयस्कांत मनी के समान चुंबक के समान जो चित्त है और सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला जो चित्त है वह दृश्यत्वे न आत्मा का स्व होता है वह उसका स्वामी होता है समझ हाँ। इसीलिए ये इसीलिए माने वह उसका स्व है वह उसका वह स्वामी है वह उसका स्व है चित्त उसका स्व है और उसका वह स्वामी है तो और इसीलिए तस्मात आगे क्या कर रहे हैं पढ़िए क्या है तस्मात चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि पुरुष अनादि ही संबंधो हेतु।, हेतु हाँ तो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसीलिए चित्त वृत्ति के चित्त के वृत्ति के बोध में माने पुरुष को चित्त के वृत्ति का जो ज्ञान होता है पुरुष को चित्त के वृत्ति का जो माने पुरुष का चित्त के वृत्ति का जो बोध होता है पुरुष को तो उस पुरुष के चित्त के वृत्ति के बोध में जो अनादि ये उसका चित्त का चित्त का और आत्मा का जो आपस में संबंध है मने पुरुष का चित्त के साथ जो संबंध है वह अनादि है हाँ जी मने चित्त इसीलिए चित्त पुरुष को चित्त के वृत्ति का बोध होता है किस लिए चित्त के वृत्ति का बोध होता है क्योंकि वह सन्निधि मात्र से उपकारी है सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला चित्र और मनी के समान जो चित्र वह स्व है अपना है, उसका वह धन है धन अपना भी होता है, तो वह धन है उसका वह स्वामी है तो वह जो है तो धन तो होने के कारण तस्मात मैने सन्निधि मात्र होने के कारण तस्मात मतलब क्या हुआ जी मैने वह चित्त जो है तस्मात का मतलब उसके कारण उसके कारण मतलब सन्निधि मात्र होने के कारण चित्त जो है पुरुष के समीप में है इसी सनिधि मात्र होने के कारण और दूसरा हो सकता है तस्मात का अर्थ स्व स्वामी भाव संबंध होने के कारण क्योंकि उसका स्वामी है ना वो पुरुष तो इसलिए स्वस्वामी भाव संबंध होने के कारण और सनिधि मात्र होने के कारण पुरुष को चित्त के वृत्ति का बोध होता है पुरुष के चित्त के वृत्ति का ज्ञान चित्र का जो वृत्ति है वही वृत्ति वही ज्ञान जो है चित्र के वृत्ति का ज्ञान पुरुष को भी होता है तो वह उस बोध में कारण क्या है जी तो बोले हुआ क्यों तो बोलते हैं उसमें अनादि संबंध ही हेतु है पुरुष का माने अनादि वह कौन सा अनादि दो तरीके का अनादि होता है प्रवास अनादि होता है और एक नित्य अनादि होता है परमात्मा नित्य निये आत्मा नित्य अनादि है परंतु संसार प्रवाह से प्रवाह है तो क्योंकि चित्त तो नष्ट भी हो जाता है ना जब वह मोक्षावस्था में जाता है प्रलय में भी नष्ट होगा सबका चित्त सो जरूरी नहीं है सबका चित्त नष्ट होगा सो आवश्यक नहीं है क्योंकि वह उस समय जैसा कर्म के रहेगा तो आत्मा तो चित्त के साथ चित्त साथ में जाता ना आत्मा का वह उस व्यक्ति का चित्र नष्ट हो जाता है जब वह उपाय प्रत्यनामक नामक असंप्रज्ञान समाधि को जब वह प्राप्त कर लेता है और उसको जब वह प्राप्त कर लेता है तो उस समय उसका चित्र नष्ट वह समाप्त हो गया अब वह साथ में नहीं जाएगा वहीं पर नष्ट हो गया है उसमें केवल आत्मा और परमात्मा रहता है बस चीज समझे समझ गया समझ गया तो वो उसमें चित नहीं होता तो बोल रहे कि यह पुरुष का जो संबंध है चित्त के साथ वह अनादि संबंध वह क्या है अनादि संबंध हेतु है अनादि काल का संबंध है तो वह अनादि संबंध हेतु हेतु हे है किसमें चित्त को चित्त के वृत्ति के बोध में चित्त के वृत्ति के बोध में पुरुष का जो संबंध है चित्त के साथ पुरुष का जो संबंध है वह अनादि संबंध है वही अनादि संबंध जो प्रवाह से अनादि संबंध हेतु है कारण है चित्त के वृत्ति के बोध में समझ गए तो ये हो गया इस पर विचार कीजिएगा और आपको मैं बताया था कि आप मूल को बार बार पढ़िए मूर क्योंकि आप व्याख्या पढ़िए ठीक है सबकी व्याख्या पढ़िए क्या बोलते हैं कि राजबीर राजवीर शास्त्री जी का पढ़िए राजबीर शास्त्री जी का पढ़ेंगे तो एक विशेषता है राजबीर रा शास्त्री में कि ऋषि दयानंद ने जहाँ जहां जिन जिन सूत्र की व्याख्या की है वो सब यहाँ पर संकलन कर दिया है तो सबसे अच्छा है तो स्वामी सरस्वती जी की व्याख्या पढ़िए राजवीर की पढ़िए और भी जो है सतीश जी की उसकी पढ़िए परंतु वो पढ़िए ठीक है परंतु तो बार बार आप जो है वो मूल को पढ़िए ये तो उच्चारण ठीक तो होगा फिर और फिर मुश्किल तो होती है कई बार आपने उपकार शब्द किया ना इस बार आपने उसका ठीक कर दिया उप का मतलब समीप कार का मतलब कार्य करना साधारण भाषा में हिंदी भाषा में जब उपकार व्यक्ति पढ़ता तो है तो उसको ये समझता है कि किसी के लिए अच्छा काम करना यहां अर्थ है कि जैसा गंदा बूढ़ा जो भी हो वो कार्य करने की दोनों से हाँ, वो उसी रूप में उसको उपकार करता है वो उपकार का मतलब कर्म हाँ, कर्म करने करने वाला, वाला। संधि मात्र से मैं आप तो ठीक समझ गया। मगर उपकार का शब्द अभी तक वही मन में रहता ना कि अच्छा काम करना ही का उपकार है अर्थ वो भी उपकार का मतलब समीप कार्य करने वाला साथ रहने वाला समीप में कार्य करने वाला ठीक है क्री करने अर्थ में होता ना जी हाँ जी तो वह भी अर्थ हो जाएगा जो आपके मस्तिष्क में है और जो मैं बोला कर्म करने वाला वो भी अर्थ हो जाएगा है नहीं से कर्म करने वाला है समझिए आप हाँ। तो इसलिए जो आप बार बार ऊपर जितना भी आप पीछे से लेकर के आप ये समझ लीजिए कि आप हर दिन तीन बार चार बार मूल पढ़िए और जब मूल पढ़ेंगे वो सब उसकी संगति लगेगी हाँ पूरी समझ नहीं आती यही तो बात है नहीं समझ में आए कोई बात नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। मैं आपको अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो कुछ न कुछ समझ में आएगा ना आ रहा है बिल्कुल हाँ तो क्योंकि आपको वो मूल पढ़ते पढ़ते ही संगति लगेगी तो आगे का जो दर्शन सांख दर्शन पढ़ेंगे क्योंकि योग सांख्य न्याय वैशे पूर्वीमांसा पर्मीमांशा ये छे है तो धैर्य यदि आपका होगा तो मैं छो दर्शन पढ़ा दूंगा तो वो जो है कि ये इस तरीके से तो वो जैसे जैसे आपका पीछे का मूल की संगति लगती जाएगी वैसे वैसे आगे क्योंकि तो यहाँ पर जो है कि मूल की संगति नहीं लगाने से किसी की व्याख्या पढ़ेंगे तो व्याख्या कर तो अपनी तरीके से व्याख्या करता है व्याख्या और मूल को यदि आप पढ़ेंगे तो मूल से ही मूल में खोजिए आप जैसे अपरिणामी है आगे अपरिणामी का क्या अर्थ है आज मैं जो अपरणामी का अर्थ बताया वही इस रूप में बताया अपरणामी का मतलब परिणाम वाला है क्योंकि तो चित तो तो चित्र में कभी घट का ज्ञान होता है कभी पट का ज्ञान होता है मतलब कपड़े का ज्ञान हुआ कभी घड़े का ज्ञान हुआ कभी इसका ज्ञान हुआ वो तो परिणाम को प्राप्त हो रहा है वह उसमें ज्ञान चेंज हो रहा है परंतु यहां पर जो है ये आत्मा जो है अपरिणाम कैसे है क्योंकि जब चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है सर्ववृत्ति जब निरोध हो जाती है तो केवल वह बुद्धि को क्योंकि आत्मा तो बुद्धि को ही देखता है वृत्ति को नहीं देखता वह बुद्धि को देखता है और बुद्धि में जो वृत्ति आई तो फिर उसको देखता है उसको जानता है समझ गए हाँ जी हाँ तो इस तरीके से चलिए मंत्र पाठ करें हाँ जी ओम पूर्णम पूर्णमीद पूर्णा पूर्णमुदचमादायशिष्यसे ओम शातिशा शांति आपका हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद चले ठीक है जी नमस्ते, नमस्ते।, नमस्ते।, नमस्ते।